पत्रावली एक दो सौ पैंसठ स्वामी त्रिगुणातीतानंद को लिखित न्यूयॉर्क चौदह अप्रैल अठारह सौ छियानवे कल्याणीय तुम्हारे पत्र से समाचार अवगत हुए शरत सकुशल पहुंच गया है यह संवाद प्राप्त हुआ तुम्हारा भेजा हुआ इंडियन मिरर पत्र भी मिला लेख उत्तम है बराबर लिखते रहो दोष देखना सहज है गुणों का अवलोकन करना ही महापुरुषों का धर्म है इस बात को न भूलना मूंग की दाल तैयार नहीं हुई है इसका तात्पर्य क्या है भुनी हुई मूंग की दाल भेजने के लिए मैंने पहले ही मना कर दिया था चने की दाल तथा कच्चे मूंग की दाल भेजने के लिए मैंने लिखा था भुनी हुई मूंग की दाल यहाँ तक आने में खराब हो जाती है तथा उसका स्वाद भी नष्ट हो जाता है एवं पक्ती भी नहीं है यदि अब की बार भी भुनी हुई मूँग की दाल भेजी गई हो तो उसे टेम्स नदी में बहाना पड़ेगा एवं तुम्हारा परिश्रम भी व्यर्थ होगा मेरे पत्र को अच्छी तरह पढ़े बिना तुम मनमानी क्यों करते हो पत्र खो जाने का कारण क्या है पत्र के जवाब लिखते समय पत्र को जिसका जवाब लिखना हो सामने रख कर लिखना चाहिए तुम लोगों में कुछ बिजनेस व्यवहारिक बुद्धि की आवश्यकता है जिन विषयों को मैं जानना चाहता हूं प्रायः उनका ही उत्तर नहीं मिलता है केवल इधर उधर की बातों का ही अधिक उल्लेख रहता है पत्र कैसे खो जाते हैं उन्हें फाइल क्यों नहीं किया जाता है सब कामों में ही बचपना मेरा पत्र क्या सबके समक्ष पढ़ा जाता है क्या जो कोई आते हैं फाइल से पत्र निकाल भी पढ़ते हैं तुम लोगों में कुछ व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता है अब तुम्हें संगठित होना चाहिए तदर्थ पूर्णतया आज्ञा पालन तथा श्रम पालन तथा श्रम विभाजन आवश्यक है मैं सब कुछ इंग्लैंड पहुंचकर लिख भेजूंगा। कल मैं वहाँ के लिए रवाना हो रहा हूँ मैं तुम लोगों को जैसा होना चाहिए उस प्रकार बनाकर तुम लोगों द्वारा संगठित रूप से कार्य संपादन अवश्य करूँगा फ्रेंड बंधु शब्द का प्रयोग सबके प्रति किया जा सकता है अंग्रेजी भाषा में उस प्रकार की क्रिग्निंग पोलिटिनेस चापलुस भद्रता नहीं है और ऐसे बंगला शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद करना हास्यास्पद होता है राम कृष्ण परमहंस ईश्वर हैं भगवान हैं क्या इस प्रकार की बातें यहाँ चल सकती है सबके हृदय में बलपूर्वक उस प्रकार की भावना को बद्ध मूल कर देने का झुकाव माँ में विद्यमान है किंतु उससे हम लोग एक क्षुद्र संप्रदाय के रूप में परिणित हो जाएंगे तुम लोग इस प्रकार के प्रयत्न से सदा दूर रहना यदि लोग भगवत बुद्धि से उनकी पूजा करें तो कोई हानि नहीं है उनको न तो प्रोत्साहित करना और न, न निरुत्साहित साधारण साधारण लोग तो सर्वदा व्यक्ति ही चाहेंगे उच्च श्रेणी के लोग सिद्धांतों को ग्रहण करेंगे हमें दोनों ही चाहिए किंतु सिद्धांत ही सर्व सार्वभौम है व्यक्ति नहीं इसलिए उनके द्वारा प्रचारित प्रचारित सिद्धांतों को ही दृढ़ता के साथ पकड़े रहो लोगों को उनके व्यक्तित्व के बारे में अपनी अपनी धारणा के अनुसार सोचने दो सब तरह के विवाद विद्वेष तथा पक्षपात के निर्वित्ति को इनके रहने से सब कुछ नष्ट हो जाएगा जो सबसे प्रथम है उसका स्थान अंत में और जो अंत में है वह प्रथम होगा मद भक्तानाथ ये भक्ता ते में भक्त तमामता मेरे भक्तों के जो भक्त हैं वे ही मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं इति विवेकानंद